भाजपा के विकास का सच इस देश के लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी को विकास की रट लगाते सुना था काले धन से हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था आतंकवाद की समस्या को पलक झपकते हल कर लेने की बात कही गई थी हर एक युवा को रोजगार देने का वायदा किया गया था मोदी सबसे कहते थे की अच्छे दिन आएंगे ठीक उसी तरह जिस तरह हिटलर कहता था गुड टाइम विल कम लेकिन देश की जनता से वोट लेने के बाद इस विकास पुरुष के बारे में यहाँ तक चुटकुला चला कि विकास के पापा खो गए हैं क्योंकि मोदी फिर देश में कम विदेशों में अधिक रहने लगे आखिर क्या करने जाते हैं मोदी विदेशों में वहाँ जाकर मोदी कहते हैं कि हे पूंजीपतियों आप हमारे यहाँ पूंजी लगाओ हमारे देश के संसाधनों और गरीब जनता के सस्ते श्रम को लूटो और अपनी तिजोरिया भरो इसी को नाम दिया गया मेक इन इंडिया अर्थात भारत में बनाओ और मुनाफा कमाओ महंगाई का आलम यह है कि दाल जो कि 70 रुपए किलो बिक रही थी इस विकास पुरुष के आते ही 200 रुपए किलो तक बिकी और फिर वापस आज भी 160 रुपए किलो बिक रही है प्याज जो कभी अटल सरकार के समय अनार हो गई थी नए भगवा प्रधानमंत्री के समय इसने फिर अपने तेवर बदले और महंगी हुई देश की जनता को रोजगार देने के वायदे का हाल ये है की लोग आज भी पहले ऐसी अधिक बेरोजगारी और मंदी की मार झेल रहे हैं मजदूरों के रहे सहे श्रम कानूनों को और भी ढीला किया जा रहा है और स्किल इंडिया के नाम पर वहां श्रम कानूनों को ही खत्म कर दिया गया है शिक्षा के नाम पर आलम ये है कि विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मिलने वाला वजीफा खत्म किया जा रहा है पिछले साल कुल शिक्षा बजट में लगभग 17 प्रतिशत की कटौती की गयी तो अब की बार उच्च शिक्षा में पचपन बजट कटौती की गयी सरकारी शिक्षा को जिस तरह ऐसी बर्बाद कर प्राइवेट शिक्षा को ये सरकार बढ़ावा दे रही है आने वाले दिनों में आम गरीब आबादी की बात छोड़ दीजिए जो लोग सोचते थे कि उनके बच्चे तो पैसे के बल पर पढ़ ही लेंगे ऐसी खाती पीती मध्यवर्गीय आबादी भी अब सुनहरे सपने देखना बंद कर दे। अब तक तो गरीब किसान और मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते थे लेकिन मोदी सरकार के विकास के समय हीरा और गहनों के व्यापारी भी अपने धंधों के ऊपर मंडरा रहे खतरों के कारण सड़कों आरोप हड़ताल करने के लिए उतर गए जिन छोटे व्यापारियों और कारोबारियों की पार्टी भाजपा मानी जाती थी और जिन्होंने लगातार सत्ता में इसको पहुंचाने के लिए काम भी किया सत्ता में आने के पहले इसी संघ भाजपा का नारा होता था खुदरा व्यापार में एफडीआई नहीं चलेगा आज मोदी सरकार ने खुदरा व्यापार के एक क्षेत्र में 100 फीसदी एफ लागू कर दिया है यही नहीं देश की सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लिए हंकार भरने वाली इस सरकार ने तो सेना में भी उनचास तक एफ को मंजूरी दी है इनकी बेशर्मी की हद तो तब देखिए जब काले धन पर हर एक नागरिक के खाते में पंद्रह लाख रुपए के इनके चुनावी वायदे की बात इनसे की गई तब अमित शाह ने उसे चुनावी जुमला कह दिया स्वयं इनके गुरु गोलवलकर इनको सिखाते रहे हैं कि अगर कोई स्वयंसेवक राजनीति में जाता है तो वो वहां संघ के एजेंडे को ही लागू करे इनके लिए राजनीति जन नहीं बल्कि संघ के कट्टर हिंदू राष्ट्र के अभियान का एक अंग है जहाँ एक नौतंकी के नट की तरह इनको नाटक करना होता है 5 मार्च 1960 को इंदौर में आर के विभागीय व उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं के एक अखिल भारतीय सम्मेलन में दार्शनिक गोलवलकर यानी गुरुजी ने कहा कि हमें ये भी मालूम है कि अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीति में काम करते हैं वहां उन्हें उस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जल से जुलूस आदि करने पड़ते हैं नारे लगाने होते हैं इन सब बातों का हमारे काम में कोई स्थान नहीं है परन्तु नाटक के पात्र के समान जो भूमिका ली उसका योग्यता ऐसी निर्वाह तो करना ही चाहिए पर इस नट की भूमिका से आगे बढ़कर काम करते करते कभी कभी लोगों के मन में उसका अभिनिवेश यानी मोह उत्पन्न हो जाता है यहाँ तक कि फिर इस कार्य में आने के लिए वे अपात्र सिद्ध हो जाते हैं ये तो ठीक नहीं है अतः हमें अपने संयम पूर्ण कार्य की दृढ़ता का भली भांति ध्यान रखना होगा आवश्यकता हुई तो हम आकाश तक भी उछल कूद कर सकते हैं परंतु दक्ष दिया तो दक्ष में ही खड़े होंगे स्रोत एम एस श्री गुरुजी समग्र दर्शन भारतीय विचार साधना नागपुर खंड चार प्रश्न चार पाँच पिछले दो सालों में जनता का नाम लेकर विकास का नाम लेकर इन नौटंकी बाजों ने यही काम किया है जनता को लूटो और बर्बाद करो और पुलिपतियों को पूजो और आबाद करो आज भारत की गरीब मेहनतकश जनता को तो ये समझना ही होगा लेकिन छोटे दुकानदारों और मध्य वर्ग के खाते पेते हिस्से को भी ये समझ लेना चाहिए की संघ भाजपा शासन गरीबों की जिंदगी को तो तबाह करेगा ही लेकिन जिस तरह से आज के वैश्विक पूंजी के युग में ये बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं, उसमें छोटे दुकानदारों को उजाड़ना इनकी नियति है मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इस उन्मादी संघ भाजपा के राज्य में बेरोजगारी अशिक्षा और हत्याओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाएगा दंगों का हमला और संघी हमलावरों से उनके भी बेटे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अब ये तय करने का वक्त है कि आप देश को संघ के उन्माद और दंगों के लिए छोड़ देंगे या अपनी सोई हुई चेतना को जगाकर बराबरी न्याय बोध और इतिहास बोध ऐसी लैस एक समता मूलक समाज जिसका सपना शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने देखा था को बनाने के लिए आगे आएंगे इस विनाश के खिलाफ खड़े हो भाजपा के शासन काल में जिस विकास की बात की जा रही है वो गरीबों की हड्डियों और लाशो पर खड़ा पूंजीपतियों का विकास है इसकी कीमत देश का हर एक व्यक्ति चुका रहा है जो टाटा बिड़ला अम्बानियों और अदानियों की जमात से नहीं है दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया है क्या इस देश की आम जनता को चिकित्सा और रोजगार की गारंटी है नहीं इतना ही नहीं ये जो माहौल में जहर भरा जा रहा है वो कब किसे दंगों का शिकार बना दे कहा नहीं जा सकता देश की आवाम को कभी हिंदू के नाम पर कभी मुसलमान के नाम पर कभी गाय के नाम पर कभी लग जिहाद के नाम पर बांटकर ये कौन सा विकास लाना चाहते हैं ये स्पष्ट है क्या आपको याद नहीं है कि शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने उन तमाम ताकतों ऐसी सावधान रहने के लिए कहा था जो लोगो को धर्म के नाम आरोप बांट पूंजीपतियों की सेवा में जुटी है क्या हम नहीं जानते कि शासन करने की अंग्रेजों की यही नीति थी कि बांटो और राज करो क्या ये देश गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं देख चुका है आखिर क्या कारण है कि हम अपनी नंगी आंखों के सच्चाई को देखना नहीं चाहते क्या कारण है कि हम अपने हर एक इतिहास को भूलकर अपनी बर्बादी के कारवा में शरीक हो जाते हैं क्या कारण है की हमें हर पाँच साल में कोई झूठे वायदे करके हमसे ही हमें लुटने का लाइसेंस ले जाता है आखिर क्यूँ जबकि हम सब कुछ पैदा करते हैं तो हम ही सबसे खराब जिंदगी जीने के लिए अवश्ध हैं। आखिर क्यों हम अपने शहीदों के सपनों को भूल गए हैं क्या कारण है कि हम ये भूल गए हैं कि एक हिंदू एक मुसलमान या एक सिख या ईसाई होने के पहले हम एक इंसान है क्या हमारी दिक्कतें साझा नहीं हैं? क्या हम सब महंगाई बेरोजगारी आवास शिक्षा चिकित्सा की साझा परेशानियों ऐसी त्रस्त नहीं है और ये जानते हुए कि इन परेशानियों का कारण मौजूदा व्यवस्था और उनके संघी भाजपाई सेवकों की सत्ता है हम कब तक इनके बहकावे में आकर आपस में बटे रहेंगे क्या हमें इतना तक नहीं पता कि भूख कुपोषण और गरीबी की मार हर गरीब पर एक जैसी पड़ती है क्या हम भगत सिंह के इस आह्वान को भूल गए जो उन्होंने नौजवानों को सम्बोधित करते हुए कहा था की भारतीय रिपब्लिक के नौजवानों नहीं सिपाहियों कतार हो जाओ आराम के साथ न खड़े रहो और न ही निरर्थक कदम ताल किए जाओ लंबी दरिद्रता जो तुम्हें नकारा कर रही है सदा के लिए उतार फेंको तुम्हारा बहुत ही नेक मिशन है देश के हर कोने और हर दिशा में बिखर जाओ और भावी क्रांति के लिए जिसका आना निश्चित है लोगों को तैयार करो फर्ज की बिगुल की आवाज सुनो ऐसे ही खाली जिंदगी न गाओ स्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेज संपादक सत्यम ट्रस्ट चौदह हमें अभी से उठ खड़ा होना होगा भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए इन फासीवादी भेड़ियों से लड़ने के लिए तैयार होना होगा नहीं तो बहुत ही पछताना पड़ेगा हिटलर के शासनकाल के एक कवि और फासीवाद विरोधी कार्यकर्ता पास्टर न्यूमलर की एक कविता है पहले वे आए कम्युनिस्टों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्यूँकी मैं कम्युनिस्ट नहीं था फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्यूँकी मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था फिर वे आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता क्या एक बार जब फिर वही हिटलरी नापाक मंसूबों को लेकर संघ भाजपा हमारे समाज के पोर पोर में नफरत भरकर इसे आग के लपटों में झोंक देना चाहते है तो हम उठ खड़े नहीं होंगे क्या हमारे दिमागों को पूर्वाग्रह का दिमाग इतना लग चुका है कि हम हत्याओं पर जश्न मनाएंगे हमारा मानना है कि अपना देश अभी भी ऐसे नौजवान युवक युवतियों और इंसाफ के लिए खड़े होने वाले दिलों से खाली नहीं हुआ है ये उठ खड़े होने का वक्त है ये फैसला कुल समय है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर फांसी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल थोक दे शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव ने 20 मार्च 1931 को पंजाब के गवर्नर को लिखे पत्र में कहा था हम ये कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार कर रखा है चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति हो या सर्वथा भारतीय हों उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो तो भी इस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता निकट भविष्य में अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और ये युद्ध निर्णायक होगा स्रोत भगत सिंह और उनके साथियों के उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेज संपादक सत्यम प्रश्न चार सौ आज हमारे समय में भी आम जनता के शोषण की यही स्थिति है कि भारतीय पूंजीपति और विदेशी पूंजी भारत की जनता पर एक लूट जारी रखे हुए हैं। आज हमारे समय में ये युद्ध संघ भाजपा के फासीवादी दौर में पूंजी की निर्मम लूट के खिलाफ फांसीवादी शक्तियों और जनता के सच्चे जनवाद के बीच लड़ा जाना है संघ के हिटलरी मसूबों और गरीबों के बेटे बेटियों के द्वारा जनता के हित में लड़ा जाना है हम न तो तमाशाई बन सकते है और ना इंतजार कर सकते हैं क्योंकि तमाशाई बनने पर अगली बारी आपकी होगी और अब इंतजार हमारा खुद ही दुश्मन बन जाएगा क्रांतिकारी अभिवादन फांसीवादी संघ के खिलाफ जनता का संघर्ष जिंदाबाद तो श्रोताओं आप सुन रहे थे पुस्तक कौन देश भक्त कौन देशद्रोही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की सातवीं और अंतिम कड़ी इस पुस्तक को प्रकाशित किया है संगठन नौजवान भारत सभा ने अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो वेबसाइट जन चेतना बुक्स डॉट ओ आर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं सहकार रेडियो के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना चाहते हैं तो नाइन सिक्स अपना नाम और जिला लिख कर हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार रेडियो फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य